पातंजल योग प्रदीप समाजिपाद इस पुस्तक की ही बात लो बाहर इसका पुस्तक रूपी अस्तित्व नहीं है बाहर वस्तुता जो है वह तो अज्ञात और अज्ञे है वह केवल संकेत देने वाला कारण मात्र है जैसे पानी में एक पत्थर फेंकने पर पानी प्रवाहकार में बटकर उस पत्थर पर प्रतिघात करता है ठीक वैसे ही वह अज्ञात वस्तु जाकर मन में आघात प्रदान करती है और मन से पुस्तक के रूप में एक प्रतिक्रिया होती है यथार्थ बहिर्जत तो संकेत देने वाला कारण मात्र है जिससे मानसिक प्रतिक्रिया होती है एक पुस्तक का रूप हाथी का रूप या मनुष्य का रूप बाहर कोई अस्तित्व नहीं रखता हम जो कुछ जानते हैं वह बाहर के संकेत से होने वाली हमारी मानसिक प्रतिक्रिया मात्र है जॉन स्टूअवर्ट मिल ने कहा है संवेदना के नित्य संभाव्यता का नाम भौतिक पदार्थ है बाहर जो है वह है केवल इस प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने वाला संकेत मात्र उदाहरणार्थ मोती के एक सीप को लो तुम लोग जानते हो मोती किस तरह पैदा होता है कोई पराश्रयी कीटाणु सीप में घुस जाता है और उसमें छोह उत्पन्न करने लगता है इससे वह शीप उस कीटाणु के चारों ओर ऐना मेल के समान एक प्रकार का लेप था डालने लगती है बस उसी से मोती तैयार होता है यह सारा अनुभवात्मक जगत मानो हमारे अपने उस लेप के समान है और यथार्थ जगत मानो केंद्र के रूप में कीटाणु है सामान्य मनुष्य उसे कभी समझ ना सकेगा क्योंकि जब कभी वह उसे समझने की कोशिश करता है तो ही वह बाहर मानो अपना लेप डालने लगता है और बस अपने उस लेप को ही देखता है अब हम समझें कि वृत्ति का सच्चा अर्थ क्या है मनुष्य का जो असल स्वरूप है वह मन के अतीत है मन तो इसके हाथों एक यंत्र स्वरूप है उसी का चैतन्य इस मन के माध्यम से अनुन्वित हो रहा है जब तुम इस मन के पीछे दृष्टारूप से स्थित हो जाते हो तभी वह चैतन्य में होता है जब मनुष्य इस मन को बिल्कुल त्याग देता है तो उस मन का संपूर्ण नाश हो जाता है उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता अब समझ में आया कि चित्त का क्या तात्पर्य है वह मन का उपादान स्वरूप है और वृत्तियाँ उन पर उठने वाली लहरें और तरंगे हैं जब बाहर के कुछ कारण उस पर कार्य करने लगते हैं क्यों ही वह तरंग रूप धारण कर लेता है हम जिसे जगत कहते हैं वह तो इन वृत्तियों की समस्ती मात्र है